श्रीमद्भगवद्दीता शष्यय आठ किंच तथा अननचेता सतम यो मश सुलभः पार्थ नियुक्त योगिन अन्यचेता न अन्य विषये चेतो यस्य येता योगी सतत सर्वदा यो माम स्मरति ममरतीश अनन्य चित्तवाला अर्थात जिसका चित्त अन्य किसी भी विषय का चिंतन नहीं करता ऐसा जो योगी सर्वदा निरंतर प्रतिदिन मुझ परमेश्वर का स्मरण किया करता है इति नैरंतर्यम उच्यते नित्यस दीर्घकाल उच्यते न षण्मा संवत्सर वा किम तरी यावज्जीव नैरन्तर नैरतरण यो ममृति यहां सततम इस शब्द से निरंतरता का कथन है और नृत्यश इस शब्द से दीर्घ काल का कथन है अतः यह समझना चाहिए कि छ महीने या एक वर्ष ही नहीं किंतु जीवन पर्यंत जो निरंतर मेरा स्मरण करता है तोगिन अहम सुलभ सुखेन लभ्य पार्थ नित्ययुक्त सदा सामहित योगिन यत एव अतः अन्यचेता सन मई सदा समाहितो भवेत् ये पार्थ उस नित्य समाधिस्थ योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात तो उसको मैं अनायास प्राप्त हो जाता हूँ जबकि यह बात है इसलिए मनुष्य को अनन्न्य चित्त वाला होकर सदा ही मुझमें समाहित चित्त रहना चाहिए तव तो सौलभ्यन किम सिया उच्चते उच्यतेणु तद मम यत् भवति आपके सुलभ हो जाने से क्या होगा इस पर कहते हैं कि मेरी सुलभ प्राप्ति से जो होता है वसुन मेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत नाप्नवती महात्मानः संसिधि पर मं माम माम मरम उपेत्य मद्भाव आपाद्य पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्व मुझ ईश्वर को पाकर अर्थात मेरे भाव को प्राप्त करके फिर वे महापुरुष पुनर्जन्म को नहीं पाते किम विशिष्ट पुनर्जन्म न प्राप्व तद्विशेषण आह किस प्रकार के पुनर्जन्म को नहीं पाते यह स्पष्ट करने के लिए उसके विशेषण बतलाते हैं दुखालयम आलयम आश्रयम आध्यात्मिकादीनाल आश्रय आलीयते इति दुखालयम जन्म न केवल दुखाल अनावस्थित स्वरूप च न आनुवती ईदृश पुनर्जन्म महात्मारो यतय संसिधि मोक्षाख्या परमा प्रतिष्ठा गता प्राप्ताह ये पुनः माम न प्राप्व ते पुनः आवर्तंत आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुखों का जो स्थान आधार है अर्थात समस्त दुख जिसमें रहते हैं केवल दुखों का स्थान ही नहीं जो अशाश्वत भी है अर्थात जिसका स्वरूप स्थिर नहीं है ऐसे पुनर्जन्म को मोक्षरूप परमश्रेष्ठ तिथ्य को प्राप्त हुए महात्मा संन्यासी गण नहीं पाते परंतु जो मुझे प्राप्त नहीं होते वे फिर संसार में आते हैं किम पुनः तत्त अन्य प्राप्ता पुनः इति उच्यते तो क्या आपके सिवा अन्य स्थान को प्राप्त होने वाले पुरुष फिर संसार में आते हैं इस पर कहा जाता है आ ब्रह्मभुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मां प्रेत्य तो कौंतीय पुनर्जन्मन विद्यते। भवन्ति भूतानि इति आब्रह्मुवनाता भुवन ब्रह्मभुवनम इत्यर्थः। जिसमें प्राणी उत्पन्न होते और निवास करते हैं उसका नाम भुवन है ब्रह्मलोक ब्रह्मभुवन कहलाता है आब्रह्मना सह ब्रह्मभुवन लोका सर्वे पुनरावर्तिन पुनरावर्तन स्वभा हे अर्जुन मेकम उपेत्य तो कौंतेय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न विद्यते जिसमें प्राणी उत्पन्न होते और निवास करते हैं उसका नाम भुवन है ब्रह्मलोक ब्रह्मभुवन कहलाता है हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत अर्थात ब्रह्मलोक सहित समस्त लोक पुनरावर्ती है जिनमें जाकर फिर संसार में जन्म लेना पड़े ऐसे हैं परंतु हे कुंती पुत्र केवल एक मुझे प्राप्त होने पर मुझेलोक सहितालोकात पुनरावर्तन काल परिचि ब्रह्मलोक सहित समस्त लोक पुनरावर्ती किस कारण से है काल से परिचिन्न है इसलिए काल से कैसे हैं परछिन्नक सहस्रयुगपर्यतम अह्य्रह्मणो विदु रात्रि युगसहसाताम तेहोरात्रोचना सहस्रयुगपर्यत सहस्रम युगा पर्यत पर्यवसान यहाहसुगपर्यत ब्रह्मण प्रजापते विराजो विदु ब्रह्मा प्रजापति अर्थात विराट के एक दिन को एक सहस्त्र युग की अवधि वाला अर्थात जिसका एक सहस्त्र युग में अंत हो ऐसा समझते हैं रात्रिम अपि युग सहस्त्र अह परिमाणा एवं तथा ब्रह्मा की रात्रि को भी सहस्त्र युग की अवधि वाली अर्थात दिन के बराबर ही समझते हैं के विदुह इति आह ऐसा कौन समझते हैं सो कहते हैं ते अहोरात्रविद काल संख्याविदो जनार्थ जत एवं काल परिच्छिन्ना ते अतः पुनरावर्तिनो लोका वे दिन और रात के तत्व को जानने वाले अर्थात काल के परिणाम को जानने वाले योगी जन ऐसा जानते हैं इस प्रकार काल से परिच्छि होने के कारण वे सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं प्रजापते अहनी यदि रात्रौ उच्यते प्रजापति के दिन में और रात्रि में जो कुछ होता है उसका वर्णन किया जाता है अव्यक्ता सर्वा प्रभुन्तरागमें रात्र प्रलीयते तथैवाव्यक्त अव्यक्ता अव्यक्त प्रजापते स्वापावस्था तस्माद् अव्यक्ताद् व्यक्तौ इति व्यक्त स्थावर जंगम जंगमलक्षणा सर्वा प्रजा प्रभुति अभ्यंज अन्ह आगमः अहरागमः तस्राग अहरागमे काले ब्रह्मण प्रबोध काले दिन के आरंभ काल का नाम अहरागम है ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अर्थात ब्रह्मा के प्रबोध काल में अव्यक्त से प्रजापति की निद्रा निद्रावस्था से समस्त व्यक्तियाँ स्थावर जंगम रूप समस्त प्रजाएं उत्पन्न होती हैं प्रकट होती हैं जो व्यक्त प्रकट होती हैं उसका नाम व्यक्ति है तथा रात्रागमे ब्रह्मण स्वाप काले प्रलीयंत सर्वा व्यक्तय तत्र एव पूर्वोक्त अव्यक्त संज्ञके तथा रात्रि के आने पर ब्रह्मा के शयन करने के समय उस पूर्वोक्त पूर्वोक नामक प्रजापति की निद्रा निद्रावस्था में ही समस्त प्राणी लीन हो जाते हैं कृत दोष अकताभ्यागमकृत विप्रणामोषपरिहाराथम बंधमोक्षास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम अविद्यादि क्लेश मूल क्लेशमूलकर्माशयवशा चवशोभूतग्रामों भूत भूत्वा प्रलीयते अतः संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम इदम् आहा न किए हुए कर्मों का फल मिलना और किए हुए कर्मों का फल न मिलना इस दोष का परिहार करने के लिए बंधन और मुक्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्र शास्त्रवाक्यों की सफलता दिखलाने के लिए और अविद्यादि पंच मूलक कर्म संस्कारों के वश में पढ़कर पराधीन हुआ प्राणी समुदाय बारंबार उत्पन्न हो होकर लय हो जाता है इस प्रकार के कथन से संसार में वैराग्य दिखलाने के लिए यह कहते हैं भूतग्राम सेवाएं भूत से भुत्वा भुत्वा पार्थ भूत प्रलीय रात्र वश पार्थ प्रभुवंत्य हरागवे भूतग्रामो भूत समुदाय स्थावर जंगम लक्षणों यह कल्पे आसी स एव अन्नों भूत भूत अहरागमे प्रलीयते पुनः पुनः रात्रागमे अन्न क्षे एव पार्थ प्रभुति अवस एव अहरागमे जो पहले कल्प में था वही दूसरा नहीं यह स्थावर जंगम रूप भूतों का समुदाय ब्रह्मा के दिन के आरंभ में बारंबार उत्पन्न हो होकर दिन की समाप्ति और रात्रि का प्रवेश होने पर पराधीन हुआ ही बारंबार लय होता जाता है और फिर उसी प्रकार विवश होकर दिन के प्रवेश काल में पुनः उत्पन्न हो जाता है यद उपन्यास्तम अक्षरम तस् प्राप्तुपायो निर्दिष्ट ओमितेकाक्षर ब्रह्म इत्यादिना अथ इदानम अक्षर से एव स्वरूप निर्देश दीक्षा इदम उचित अन योग मार्गेण इदम मंतव्य जिस अक्षर का पहले प्रतिपादन किया था उसकी प्राप्ति का उपाय ओमित्ते काक्षर ब्रह्म इत्यादि कथन से बतला दिया अब उसी अक्षर के स्वरूप का निर्देश करने की इच्छा से यह जा बतलाया जाता है कि इस योग मार्ग द्वारा अमुक वस्तु मिलती है